शो टॉक जस बनी हार धरे सिर गाघर नंबर सेवन साहब तेरी देखो से जरिया साहब तेरी देखो से जरिया हो लाल महल के लाल कंगूरा लाल नीलागी कि वरिया हो लाल पलंग के लाल बिछना लाल निलागी झलरिया हो लाल साहब की लालिनी मूर्त लाल लाली अनुहरिया हो धर्मदास कर जोड़ी गुरु के चरणों बली हरिया हो piya bin mohe neend na aave piya bin mohe neend na aave khun gar de je khun बिजली चमके ऊपर से मुहे जाखी दिखावे जा बिन मुहे नी दनया सुन नंद घर नारुनी आहे नित मुहे बिर सता पिया बीनु मुहे नींदन आगिनी वे के मैं बन बन ढूंढूं को सुधी बतलावे बतलावे पिया बुह री दिन आवे धर्मद न बेकर जोरी कोई ने रे, कोई दू रे पिया बिन मुहे नी दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो चरण कवल नहीं कर पद सेवा हो हे तीर्थ व्रत मैं न करो ना देवल पूजा हो तुम ही और निरखत रहो मेरे ओर न दूजा हो आठ सीध निद्य बैकुंठ निवास हो सो मैं न कछू मांग मेरे समरथ दाता हो सुख संपत्ति पर धन सुंदर वर नारी हो सपने में हूँ इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो धर्मदास की बिनती साहब सुनी लीजे हो दर्शन देहु पट खोल के आप करी लीजे हो मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिबिंब बनकर रह गई मैं तुम्हारे दाह का अभिशाप सारा सह गई अनुगता चिर बावली में दूर की छाया बनी मैं तुम्हारे सबल प्राणों की सिमटती लघु अनी, व्यर्थ पाने का जिसे आयास उस अपनत्व सी काटता जो मृत्युसा उस अंतहीन ममत्व सी आस की विश्वास की चादर लपेटे चल पड़ी भग्न युग की से सीमा पर कहानी बन खड़ी प्रणय की उन्मुख विकलता के सहारे बह गई मैं तुम्हारी प्यास का प्रतिबिंब बनकर रह गई खोजवे वे पग चिन्ह हारी प्रेम खोया श्रेय भी सांत सपनों का सखाले मैं चली जिन पर कभी पर न मुझको द्वार अब भवितव्य का मिलता कहीं मर्त्य और अमृत्य मेरे खो गए दोनों यही प्री तुम्हारे स्पर्श का अभिमान मेरी जीत है देह में बंदी चिरंतन मुक्ति का संगीत है एक जीवित स्वप्न रातों रात बनकर ढह गई मैं तुम्हारी व्यवस्था का गात बनकर रह गई भक्ति है मिटने की कला भक्ति है शून्य होने का उपाय भक्ति है अपने को मंदिर जैसा रिक्त कर लेना ताकि परमात्मा की मूर्ति विराजमान हो सके जो खाली हैं वे ही भक्त हो सकते जो नहीं है वही भक्त हो सकते जो जितना हैं उतना ही परमात्मा से जुड़ने में कठिनाई पाएगा अहंकार के अतिरिक्त भक्ति के मार्ग पर न तो कोई अज्ञान है न कोई पाप है मैं हूं यही पाप है मैं हूं यही अज्ञान है इसलिए न तो व्रत काम आएंगे न उपवास न तीर्थ यात्राएं न पुण्य काम आएंगे काम तो एक ही बात आ सकती है कि मैं मिट जाऊं और मैं इतना कुशल है कि पुण्य से भी अपने को भर लेता है पूजा पाठ से भी अपने को सजा लेता है तीर्थ व्रत से भी अपनी पुष्टि कर लेता है मैं से जो सावधान होगा उसे एक बात दिखाई पड़ जाएगी कृत्य के सहारे मैं नहीं मिटता फिर तीर्थ जाओ काशी या काबा कृत्य के सहारे मैं नहीं मिटता फिर चाहे पुण्य करो चाहे व्रत उपवास कृत्य के सहारे मैं नहीं मिटता क्योंकि कृत्य में ही कर्ता का भाव है और जहां कर्ता का भाव है वहां मैं हूं अकृत्य से मिटता है मैं समर्पण से मिटता है मैं मैं असहाय हूं इस भाव में मैं की मृत्यु हो जाती असहाय का फंदा तुम्हें घेर ले तो मैं कु फांसी लग जाती जीवन को ठीक से देखोगे तो पाओगे किया क्या है कर क्या सकते हो हो रही हैं चीजें जरूर जो भी होता है उसी को तुम झपट के अपना कर्तत्व बना लेते हो किसी से तुम्हारा प्रेम हो गया और तुम कहते हो मैंने प्रेम किया हुआ को तुम बड़े जल्दी किया में बदल लेते हो और हुए को किए में बदला के अहंकार निर्भित हुआ किए को हुए में बदल डालो भक्ति का सूत्र तुम्हारे हाथ में आ गए मत कहो कि मैंने प्रेम किया और मत कहो कि मैंने क्रोध किया और मत कहो कि मैंने पुण्य किया मत कहो मैंने पाप किया कहो हुआ जरा इस छोटे से भाषा के परिवर्तन पर ध्यान दो मुझ से क्रोध हुआ मैं के खड़े होने की जगह ना रह जाएगी मुझ से प्रेम हुआ मैं के खड़े होने को भूमि कहां बची तुम तो बांस की पोंगरी हो गए अब जो भी करता है परमात्मा करता है इसलिए भक्त ना तो अपने को पापी मानता ना पुण्यात्मा क्योंकि जो अपने को पापी मानते हैं वे एक तरह के अहंकार से भर जाते हैं और जो पुण्यात्मा मानते हैं वे दूसरे तरह के अहंकार से भर जाते हैं और अगर कोई गौर से खोज करेगा तो पुण्यात्मा का अहंकार पापी के अहंकार से ज्यादा बड़ा होता है स्वाभाविक उसके हाथ में सोने की जंजीरें होती जिनको आभूषण कहा जा सकता है पापी के हाथ में तो लोहे की क्रूप जंजीरें होती जंग खाई दिखाना नहीं चाहता किसी को छिपाना चाहता है पुण्यात्मा तो अपनी जंजीरों को भी दिखाना चाहता है प्रदर्शन करना चाहता है कितना उसने दान दिया कितने पूजा पाठ किए कितने यज्ञ हवन करवाए उन सब की गिनती रखता है उसी गिनती में बचता है पुण्यात्मा धीरे धीरे इतने अहंकार से भर जाता है कि परमात्मा दूर की बहुत दूर की बात हो जाती परमात्मा तुमसे उतना ही दूर है जितना अहंकार तुम्हारा प्रबल है परमात्मा उतने ही करीब है जितना अहंकार निर्बल है अहंकार को निर्बल करो मैं तुम्हारे प्रेम का प्रतिबिंब बनकर रह गई मैं तुम्हारी प्यास का प्रतिबिंब बनकर रह गई एक जीवित स्वप्न रातों रात बनकर ढह गई मैं तुम्हारी व्यवस्था का गात बनकर रह गई वश हो जाओ बिवस्था में ही परमात्मा का अवतरण है अवस हो जाओ रो जरूर, पुकारो जरूर, मगर अवस्था में विवस्था में असहाय अवस्था में असहाय हृदय से उठी आह प्रार्थना बन जाती ये भक्ति की आधारशिला है आज के सूत्र इस आधारशिला को समझने में बड़े सहयोगी हो होंगे पहला सूत्र साहब तेरी देखो से जरिया हो धनी धर्मदास कह रहे हैं तेरी सेज मुझे दिखाई पड़ती है ये सारा अस्तित्व तेरी सेज है सिर्फ अंधे ही हैं जिन्हें परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और जब कोई आके कहता है कि परमात्मा कहां है तो वह बड़ा अजीब प्रश्न पूछ रहा है उसे पूछना चाहिए मेरी आंखें कहां है लेकिन लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है लोग पूछते हैं परमात्मा दिखाई पड़े तो हम मान ले ये अंधा कह रहा है रोशनी दिखाई पड़े तो हम मान ले और जब तक दिखाई पड़े, नहीं पड़ेगी हम मानेंगे नहीं अंधा गलत प्रश्न से यात्रा शुरू कर रहा है और जिसने गलत प्रश्न पूछा वो गलत उत्तरों के जाल में पड़ जाएगा तुमने पूछा परमात्मा कहां है कि तुम फंसे कि तुम पंडित पुरोहित के उपद्रव में फंसे वो तुम्हें बताएगा परमात्मा कहां है वो नक्शे बनाएगा वो स्वर्ग बनाएगा नरक बनाएगा वो तुम्हारी मांग की पूर्ति करेगा इस जगत में कुछ भी मांगो कोई ना कोई पूर्ति करने वाला मिल जाएगा गलत मांगा तो गलत की पूर्ति करने वाला मिल जाएगा इसलिए सम्यक प्रश्न बड़ी अनिवार्य बात है सम्यक जिज्ञासा ही एक दिन सत्य तक ले जाती सम्यक जिज्ञासा क्या है सम्यक जिज्ञासा यह है कि मेरे पास देखने वाली आंख नहीं पूछो मुझे परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता कृष्ण को दिखाई पड़ता है क्राइस्ट को दिखाई पड़ता है मुझे क्यों दिखाई नहीं पड़ता लेकिन बजाय यह पूछने की कि मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता तुम सोचते हो क्राइस्ट पागल रहे होंगे जो है नहीं उसको देखते हैं पागल तो होंगे ही जो नहीं है वो तो पागलों को ही दिखाई पड़ता है पश्चिम में बहुत सी किताबें लिखी गई जीसस के संबंध में जिनमें जीसस को न्यूरोटिक पागल सिद्ध करने की कोशिश की गई क्योंकि जीसस उन चीजों को देखते हैं जो किसी और को नहीं दिखाई पड़ती और पागल का क्या लक्षण होता है तुम्हें वृक्ष दिखाई पड़ता है कृष्ण को वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता नहीं कि वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वृक्ष केवल आवरण वृक्ष के भीतर जो हरा है वह परमात्मा है तुम्हें फूल दिखाई पड़ता है कृष्ण को भी फूल दिखाई पड़ता है लेकिन फूल की तरह नहीं प्रतीक की तरह फूल के भीतर जो छिपा है वो जो फूल के भीतर सुर्ख है लाल है वो जो फूल के भीतर खिला है वो परमात्मा है सारी खिलावट उसकी सारे रंग उसके सारी अभिव्यक्तियां उसकी पत्थर से लेके फूल तक वही नमालुम कितने रंग रूपों में प्रकट हो रहा है तुम्हें लहरें दिखाई पड़ती जानने वाले को देखने वाले को लहरें तो दिखाई पड़ती ही हैं लेकिन लहरों में छिपा सागर दिखाई पड़ता है तुम लहरों पर समाप्त हो जाते तुम पूछते हो सागर कहां है मुझे लहरें ही लहरें दिखाई पड़ती सागर कहां है और जानने वाला कहता है लहरें तो हो ही नहीं सकती सागर के बिना यह सब जुड़ा है इस सबको जोड़ने वाला जो तत्व है इस सब को पिरोने वाला जो सूत्र है वही परमात्मा है साहब तेरी देखो से जरिया हो धर्मदास कहते हैं तेरी सजी सेज देखता हूं और जिसको परमात्मा की सेज दिखाई पड़ने लगे उसके जीवन में आनंद का आविर्भाव हो जाता है। और क्या चाहिए फिर सेज कितनी ही दूर हो लेकिन मिलन की घड़ी करीब आने लगी दूर है तो भी दूर नहीं इस सेज को देखने से दो घटनाएं पैदा शुरू होती एक आनंद का भाव उमकता है कि परमात्मा है छांो में उसकी झलक मिलती सूरज में किरण होकर वह उतरता है हवाओं के झोंकों में वही सुगंध है लोगों की आंखों में वही आंखों की चमक है चेहरों पर वही सौंदर्य है बच्चों की खिलखिलाहट में वही खिलखिलाहट है एक तरफ तो आनंद का भाव उमगता है और दूसरी तरफ एक बड़ी गहरी विरह की वेदना भी उठती कि सेज अभी दूर है अभी मैं सेज का अंग नहीं हुआ अभी प्राण प्यारे को मिलकर सेज पर सो नहीं गया हूं अभी दूरी है अभी थोड़ा फासला है अहंकार गलना शुरू हुआ है मिठी नहीं गया जब अहंकार गलता है तो परमात्मा दिखाई पड़ना शुरू होता है और जब अहंकार मिट जाता है तो तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो दर्शन देव पटी खोल के आपन कर लीजिए पहले दर्शन घटता है तो पहले जरा घूंघट उठाओ दर्शन दे दो दर्शन देहु पटी खोल के आपन कर लीजो हो और फिर पीछे अपने में ही मुझे डुबा लो फिर मुझे सेज पर बुला लो साहब तेरी देखो से जरिया हो मेरी नजरें समेट ले जलवे अपने रुख से जरा नकाब उलट जैसे ही उसकी झलक मिलनी शुरू होती झलक पहले तो घूंघट से ही मिलती बहुत बहुत घूंघट के पार मिलती घूंघट में छिपी प्रीतिमा को देखा है दिखती भी है नहीं भी दिखती झलक ही मिलती है लेकिन झलक आशा जगाती है उत्साह उमगाती है हृदय आंदोलित हो उठता है वीणा तरंगित होती है भीतर कोई गुनगुनाने लगता है वसंत आ गया लाल महल के लाल कंगूरा वो जो घूंघट में परमात्मा की थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ी है। सारे जगत को लाल कर जाती उसकी ही लाली से भर जाती लाल रंग का प्रतीक समझना लाल रंग बड़ा अनूठा रंग है इसलिए सन्यास के लिए गैरिक चुना गया है सदियों से इन सूत्रों में सन्यास के रंग की चर्चा है लाल कई चीजों का प्रतीक है पहला जीवन का क्योंकि रक्त का प्रतीक है परमात्मा जीवन है लाल महल के लाल कंगूरा लालन लागी बरिया हो लाल पलंग के लाल बिछोना, लालन लागी झलरिया हो लाल साहब की लालनी सूरत लाली लाली अनुहरिया हो सब तरफ लाली ही लाली दिखाई पड़ती है धर्मदास बिन करजोरी गुरु के चरण बलिहरिया हो और जिस गुरु ने इस लाली की तरफ आंखें खोल दी उसकी बलिहारी है कबीर का प्रसिद्ध वचन है उसकी ही झलक कबीर के शिष्य धनी धरमदास के इस वचन में लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल जो इस लाली को देखने जाएगा वो रंग जाएगा उसमें डुबकी मारी कि तुम भी वही हुए तो पहला तो प्रतीक है लाल जीवन का क्योंकि रक्त जीवन है रक्त में ही उसकी रसधार है खून बहता नहीं तो अगर बागबा फूल कोई गिलस्ता में खिलता नहीं तुम्हारी धमनियों में जो दौड़ता है लाल रक्त वो परमात्मा ही है तुम्हारे भीतर जो जीवन की ऊर्जा है वह उसी की ऊर्जा है तुम जब पूछते हो परमात्मा कहा तुम भी कैसी अजीब बात पूछते हो वही धड़क रहा तुम्हारे हृदय में वही दौड़ रहा तुम्हारी नसों में वही बोल रहा वही सुन रहा वही पूछ रहा है परमात्मा कहां है परमात्मा पूछता है परमात्मा कहा है खून बहाता नहीं तू अगर बागवा फूल कोई गुलिस्तान में खिलता नहीं परमात्मा ने अगर अपने को तुमने न बहाया होता तो तुम खिले होते तुम होते ही नहीं तुम पूछने के लिए भी नहीं हो सकते थे प्रश्न भी ना उठता जिज्ञासा भी ना होती जिज्ञासु भी ना होता फिर लाल रंग यौवन का रंग भी है जवानी का स्वभाव का परमात्मा सदा युवा है जीवन कभी मरता ही नहीं जीवन कभी बूढ़ा भी नहीं होता लहरें बच्ची होती हैं कभी कभी जवान होती हैं कभी बूढ़ी होती हैं कभी मर भी जाती सागर तो सदा जवान है सदा एक रस सागर न तो कभी बच्चा है न कभी जवान न कभी बूढ़ा वहां उम्र नहीं होती परमात्मा की कोई उम्र नहीं परमात्मा पर समय की कोई सीमा नहीं हम लहरे हैं इसलिए हमें होना पड़ता है फिर कभी मिट भी जाना पड़ता है हम सदा नहीं हो सकते हम की तरह हम सदा नहीं हो सकते लेकिन परमात्मा की तरह हम सदा हैं जिस दिन तुम अपने भीतर की भगवत्ता को पहचानोगे उसी दिन तुम पाओगे ना तुम कभी बच्चे थे ना तुम जवान हो ना तुम बूढ़े हुए ना तुम कभी मरे यद्यपि बहुत बार मौत आई मगर तुम कभी मरे नहीं और बहुत बार जन्मे लेकिन तुम कभी जन्मे नहीं तुम अजन्मे अमृत लाली उस यौवन का रंग है लाली उत्सव का रंग भी है परमात्मा उत्सव है जिन्होंने परमात्मा को अपनी उदासी का आधार बना लिया उन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं तुम्हारे मंदिर मस्जिदों में अगर उदास लोग बैठे हो तो समझ लेना कि संसार से तो टूट गए हैं परमात्मा से नहीं जुड़े जो परमात्मा से जुड़ गया वो संसारी से ज्यादा आनंदित होना चाहिए होना ही चाहिए जब संसार में छुद्र में डूबे हुए लोग इतने प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं तो जो विराट से जुड़ गया उसकी प्रसन्नता का क्या अनुमान लगाए उसे कैसे आंके कैसे तोले किस तराजू पर सब तरह जो छोटे पड़ जाते यहां कोई किसी स्त्री के प्रेम में पड़ के इतना मगन हो जाता है और तुम परमात्मा के प्रेम में मगन नहीं हो बैठे हो उदास मुर्दे की तरह तो तुमने परमात्मा की कुछ गलत धारणा बना रखी तुमने परमात्मा की लाली नहीं देखी तुम उससे परिचित नहीं हो परमात्मा नृत्य है उत्सव है यही मेरी मौलिक अवधारणा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं मैं चाहता हूं मेरे सन्यासी नाचते हुए सन्यासी हो आनंद मग्न सन्यासी हो संसारी को मात कर दे अपने उत्सव में तो ही सन्यासी है। संसारी थोड़ी बहुत शराब पी लेता है इतना मस्त दिखाई पड़ता तुम परमात्मा को पियोगे और तुम शराबी जैसे भी मस्त नहीं हो पाते तुम परमात्मा को पीते हो और संभल संभल के चल जाते हो तुम्हारे पैर नहीं डगमगाते तो तुमने कोई नल, नकली परमात्मा पी लिया तुमने कोई किताबों का परमात्मा पी लिया तुम्हारा असली परमात्मा से मिलन नहीं हुआ आलिंगन नहीं हुआ अन्यथा तुम पागल हो ही जाओगे मस्ती में मतमस्त हो जाओगे उत्सव का रंग है लाल इसलिए तो फूल उत्सव के प्रतीक हैं, फूल लाल है बहुत करीब है शायद बाहर का मौसम कली कली मेरे दामन की मुस्कुराई है जैसे ही वसंत करीब आता वैसे ही कली कली दामन की मुस्कुरा उठती न मालूम कहां कहां छिपे फूल प्रकट हो जाते मिट्टी से निकलते हैं फूल मिट्टी में दबे थे छिपे पड़े थे वसंत की प्रतीक्षा थी ऐसे ही परमात्मा की प्रतीक्षा है जैसे जैसे परमात्मा निकट आता है तुम्हारे साधारण जीवन में इतनी सुगंध भर जाती इतने फूल खिल जाते तुम्हें स्वयं भी भरोसा नहीं होगा जब पहली दफा फूल खिलने शुरू होते जब पहली दफा नाच आता है तुम अपने पैरों पर भरोसा ना कर पाओगे कि मेरे पैर और नाच रहे कि मेरा कंठ और गारा है ये मैंने कोकिल होना कब से जाना मोरपंक का नाच मुझे कब से आया तुम्हें याद भी नहीं तुमने कभी सीखा हो इसका भी तुम्हें स्मरण नहीं तुम्हें पता था इसका भी कभी पता नहीं था आज अचानक जाग उठा है। बहुत करीब है शायद बाहर का मौसम कली कली मेरे दामन की मुस्कुराई और जानना तुम तभी कि तुम्हारे जीवन में धर्म का कुछ पदार्पण हो रहा है जब कलियां खिलने लगे जब फूल मुस्कुराने लगे जब तुम पे लाली फैलने लगे तो लाल उत्सव और वसंत और फूलों का रंग है। फिर लाल क्रांति का रंग भी कम्युनिस्टों ने तो बहुत बाद में चुना सन्यासी हजारों साल से उसे चुने बैठे फिर कम्युनिस्टों की क्रांति कोई बड़ी क्रांति भी नहीं कम्युनिस्टों की विचार पद्धति में बड़ी क्रांति हो भी नहीं सकती पदार्थ ही पदार्थ इसमें बड़ी क्रांति की संभावना नहीं मिट्टी ही मिट्टी है इसमें बड़ी क्रांति की संभावना नहीं क्रांति होगी भी तो क्या एक मिट्टी का ढंग दूसरी मिट्टी का ढंग हो जाए क्रांति तो घटी सकती है सन्यासी के जीवन में जो कहता है पत्थर से लेकर परमात्मा तक की संभावना है पत्थर परमात्मा हो सकता तो क्रांति हो सकती पत्थर पत्थर ही होता रहे तो क्या खाक क्रांति थोड़ा बहुत फर्क हुआ होगा थोड़ा बहुत ढंग बदला होगा सुधार हो सकता है कम्युनिज्म में क्रांति की कोई संभावना नहीं सुधार की संभावना है ज्यादा से ज्यादा वो भी कोई बहुत बड़ा कीमती सुधार नहीं हो सकता नाम मात्र का होगा रूस में क्रांति हुई जार हट गया और जार से बड़ा जार स्टेलिन उसकी जगह बैठ गया कोई क्रांति नहीं हुई एक गुलामी गई दूसरी गुलामी आई एक गुलामी जब गई और दूसरी आई तो बीच में थोड़ी देर के लिए लोगों को राहत मालूम पड़ी जैसे कि तुम किसी अर्थी को मरघट ले जाते हो तो कंधा बदल लेते हो एक कंधे पर बोझ बढ़ गया दूसरे कंधे पर रख लिया एक कंधे से दूसरे कंधे पर रखने में थोड़ी देर को संक्रमण के काल में राहत मिलती मगर फिर दूसरा कंधा दुखने लगता है अभी तुम इंद्रा को उतारे थे इस कंधे से अब दूसरे कंधे पे मुरारजी दुखने के करीब आने लगे क्रांति होती कहां कंधे बदले जाते बीच में तुम बड़े उत्सुक हो लेते हो बड़े प्रसन्न हो लेते हो हो गई क्रांति आ गया सब कुछ कुछ कभी आता नहीं क्रांति तो सिर्फ एक है वो धर्म जानता है वो क्रांति है कि तुम देह ना रहो आत्मा हो जाओ वो क्रांति है कि संसार सन्यास हो जाए वो क्रांति है कि पत्थर में परमात्मा दिखाई पड़े इतना भेदो तो क्रांति क्रांति जैसा बहुमूल्य शब्द आदमियों के बदलने से नहीं होता जयप्रकाश नारायण को कहो क्रांति जैसे इतने बहुमूल्य शब्द को ऐसी क्षुद्र बातों के लिए उपयोग नहीं करते जयप्रकाश तो कहते हैं आमूल क्रांति हो गई छोटी मोटी नहीं आमूल ही क्रांति हो गई पत्ता बदला नहीं है वो कहते हैं मूल बदल गए पत्ते पे शायद तुमने थोड़ा रंग रोगन कर दिया होगा वो भी उतरा जा रहा है वो भी साल होते होते सब पानी में बहा जा रहा है आमूल क्रांति हो गई क्रांति सिर्फ एक है मैं तुमसे कहूं बार बार और वह है कि तुम्हें यहां जड़ में चैतन्य का दर्शन होने लगे यह जगत तुम्हारे लिए परमात्मा से भर जाए आपूर्ण हो जाए लबालब हो जाए इसलिए सन्यासियों ने सदियों पूर्व लाल रंग चुना था क्रांति का रंग है क्योंकि अग्नि का रंग है अग्नि जलाती है और निखारती है ने अग्नि से जो गुजरेगा सोना वो निखर के कुंदन होकर बाहर आता है जो परमात्मा के लाल रंग से गुजर गया वो निखर जाएगा कुंदन हो जाएगा जलाएगा ये लाल रंग जैसे अग्नि जलाती जलना जरूरी है नहीं तो निखार नहीं होता और लाल रंग मदिरा का रंग भी है। बेखुदी का रंग बेहोशी का रंग डूब जाने का रंग विसर्जित हो जाने का रंग परमात्मा मदिरा है मधुशाला है जो मंदिर मधुशाला ना हो वो मंदिर नहीं उसे गलत लोगों ने कब्जा कर लिया होगा उसे उदास और रुग्ण लोगों ने जकड़ रखा है वहां वीणा बजनी ही चाहिए वहां बांसुरी पर गीत उठने ही चाहिए वहां ढोल पर ताप पड़नी ही चाहिए वहां पैर में घूंगर बंधने ही चाहिए वहां नृत्य उठे और लोग मस्त हों और ऐसे मस्त हों कि उस मस्ती में बिल्कुल डूब जाएं, अपनी याद ना रहे अपनी सुधबुद न रहे जब अपनी सुदबुद्ध खोती तभी उसकी सुध आती जब तक अपनी सुध है तब तक उसकी याद नहीं आती इन सारी बातों का प्रतीक है लाल रंग लाल रंग सन्यास का रंग है क्योंकि परमात्मा का रंग है साहब देखी साहब तेरी देखो से जरिया हो धर्मदास कहते हैं तेरी सेज देखता हूं बड़ी अनूठी है लाल ही लाल है सब ढंगों से लाल है लाल महल के लाल कंगूरा लालनी लागी के वरिया हो तेरे महल के कंगूरे लाल हैं तेरे महल पर लगे किवाड़ लाल हैं, लाल पलंग के लाल बिछोना तेरा पलंग लाल है तेरा बिछोना लाल है लालनी लागी झलरिया हो तेरे द्वार पर लगी झालर भी लाल है लाल साहब की लालनी मूर्त तू भी लाल है तेरा चेहरा भी लाल है लाली लाली अनुहरिया हो सब तरफ लाल ही लाल देख रहा हूं धर्मदास बिन बै गुरु के चरण बलिहरिया हो इस परम अनुभूति के क्षण में भी गुरु नहीं भूलता धर्मदास कहते हैं धन्य भाग मेरे के गुरु मिले उन्हीं ने आंख खोली और साहब से मिलाया और इस उत्सव को जगाया और इस मधु की धारा को बहाया पियाबिन मोहित नींद ना आवे और जब तुम्हें सेज करीब दिखाई पड़ने लगे परमात्मा की तो फिर कोई और चीज मन न भाएगी जब परमात्मा दिखाई पड़ने लगे तो और सब प्रेम फीके पड़ जाएंगे और सब प्रेम साधारण हो जाएंगे लौकिक हो जाएंगे उनका अर्थ खो जाएगा तुमने जितने प्रेम बना रखे हैं उनमें तभी तक अर्थ है जब तक परम प्रेम का पदार्पण नहीं हुआ है, तुमने जो घर बना रखे वे तभी तक घर मालूम होते नहीं जब तक परमात्मा का आवास नहीं दिखा है। उसके दिखते ही तुम्हारे महल मिट्टी हो गए तुम्हारे संबंध साधारण हो गए और ध्यान रखना भक्त ये नहीं कहते कि तुम घर द्वार छोड़ के भाग जाना मगर जो घटना घटती उसका वर्णन तो करना होगा जैसे ही परमात्मा का जरा सा अनुभव होना शुरू होता है इस जगत की सब चीजें फीकी हो जाती तुलना में फीकी हो जाती अब जिसके हाथ में कोहनूर हीरा लग गया हो उसे तुम सस्ते कंकड़ पत्थर संभालने को कहो कैसे संभाल ले छोड़ना भी नहीं पड़ता और सब छूट जाता है छूट जाता है इसलिए क्योंकि विराट दिखाई पड़ जाता है जो छोड़ता है उससे छूटता नहीं जिससे छूटता है वही छोड़ पाता है भेद को समझ लेना जो छोड़ता है चेष्टा करके उसको तो अभी अर्थ था अर्थ नहीं होता तो चेष्टा क्या करनी थी कोई आदमी कहता है कि मैं सब छोड़ के आ गया धन दौलत पत्नी बच्चे और उसके चेहरे पर तुम रौनक देखते हो छोड़ने की तो समझना कि कुछ छूटा नहीं अब ये मजा ले रहा है इस बात में कि देखो मेरा जैसा त्यागी कोई और है कितना बड़ा काम कर आया एक मुनि से मेरी बात होती थी वो कहने लगे शायद आपको पता ना हो लाखों मैंने छोड़े घर द्वार छोड़ा मैंने उनसे कहा छूटा नहीं आप लौट जाओ वापस कहने लगे मतलब मैंने कहा लोग कूड़ा करकट रोज अपने घर के बाहर फेंकते हैं उसकी चर्चा नहीं करते कि हमने आज इतना कूड़ा करकट छोड़ा है म्यूनिसपल के डब्बे में डाला है जरा देखो हमारी तरफ अखबारों में खबर नहीं छपाती कि इतना हमने त्याग कर दिया है आपको छोड़े कितना समय हुआ उनका कोई तीस साल हो गया मैंने कहा तीस साल के बाद भी अभी तुम्हें याद है कि लाखों थे उन लाखों में अभी भी अर्थ है रस है वे लाखों गए नहीं वे तुम्हारी चेतना को अभी भी घेरे हुए हैं तुमने छोड़ा मगर वे छूटे नहीं छोड़ना बाहर की घटना नहीं है भीतर की घटना है जिस चीज में से अर्थ खो जाता है वह छूट ही जाती फिर चाहे तुम उसके पास ही बैठे रहो हीरे जवरत तुम्हारे पास पड़े रहे अगर तुम्हें अर्थ नहीं रहा तो बात छूट गई देखा कभी छोटे बच्चे तुम्हें भी झंझट में डाल देते छोटे बच्चों को तुम यात्रा पर ले जा रहे हो अपना गुड्डा रखे हुए गंदा भी हो गया है तेल भी लग गया है धूल भी लग गई छोटा बच्चा है उसका गुड्डा भी मगर वो साथ ही ले जाना चाहता है वो कहता है इसके बिना हम जा नहीं सकते इसके बिना वो सो नहीं सकता तुम उसे लाख समझाओगे गुड्डा तू पागल हुआ है इसको छाती से लगा के सोने की कोई जरूरत नहीं हम भी सोते हैं वो वो मगर उसे समझ में कुछ नहीं आता वो गुड्डे के बिना सो नहीं सकता उसे रात गुड्डा चाहिए फिर तुम देखते हो एक दिन घड़ी आती जब वो समझ जाता गुड्डा गुड्डा है जिस दिन उसे समझ में आ जाता है उस दिन तुम तो उससे कहोगे बेटा ये गुड्डा संभाल के रखो रात सोना वो हंसेगा वो कहेगा किसको आप मुझे बुद्धू समझते जिस गुड्डे को वो छोड़ता नहीं था वो गुड्डा कब घर के किसी कोने करकट में पड़ा रह गया कब फेंक दिया गया उसे कुछ याद भी नहीं रह जाती इसका नाम छूटना तुम्हें जब विराट दिखाई पड़ता है छुद्र में से अर्थ खो जाता है छुद्र में अर्थ पहले खो जाए फिर विराट दिखाई पड़ेगा ऐसा जिन्होंने तुमसे कहा उन्होंने गलत कहा जो तुमसे कहते हैं पहले कंकड़ पत्थर छोड़ो तब तुम्हें हीरे मिलेंगे वो गलत कहे पहले हीरे खोजो कंकड़ पत्थर छूटेंगे पहले नई सीढ़ी पे पैर रख लो नया अनुभव कर लो नए आयाम को उतर जाने दो फिर तुम जहां थे उससे छूट जाने में जरा भी अड़चन नहीं होगी श्रेष्ठ जब मिल जाए तो अश्रेष्ठ को छोड़ने में जरा भी अड़चन नहीं होती लेकिन श्रेष्ठ का कुछ पता ना हो और अश्रेष्ठ को छोड़ना बड़ा कष्ट होता है फिर उस कष्ट की परिपूर्ति के लिए अहंकार को बनाना पड़ता है इसलिए तुम त्यागियों का सम्मान करते हो वो सम्मान सिर्फ परिपूर्ति है तुम यह कह रहे हो तुमने इतने घाव खाए इसके बदले में हम तुम्हें सम्मान देते जब कोई आदमी मुनि हो जाता त्यागी हो जाता तुम शोभा यात्रा निकालते हो इसने किया क्या है अगर संसार व्यर्थ है तो इसने कुछ छोड़ा नहीं अगर संसार सार्थक इसने छोड़ छोड़ के गलती की दो बातों में कोई भी एक बात सही होगी इसका जुलूस किस लिए निकाल रहे हो हाँ ऐसे देख के अपनी छाती पीट लेते यह समझ में आ सकता था कि इसने छोड़ दिया और हम बुद्धू की तरह अभी भी पकड़े हुए मगर इसका जुलूस किस लिए निकाल रहा है उसने कोई बहुत बड़ा गुणकता का, का काम किया कोई बहुत बड़े गौरव का, का काम किया इससे जो था वो दिखाई पड़ गया इसमें गौरव क्या है और इसलिए जो गलत अब तक पकड़ रखा था वो इसके हाथ से छूट गया छूट गया ख्याल रखना छोड़ा नहीं छोड़ा तो घाव रह जाते छोड़ा तो भीतर चोट रह जाती फिर उस चोट को भरने के लिए मलम पट्टी चाहिए वही मलहमपट्टी समाज को करनी पड़ती इनकी पूजा करो इन्होंने धन छोड़ दिया पद छोड़ दिया इनका जुलूस निकालो इनके चरण छुओ इनकी सेवा में जाओ ये बड़े त्यागी हैं अब ये अहंकार को भरने की दूसरी तरकीब हुई पहले ये अहंकार को भरते थे कि लाखों इनके पास है अब इससे अहंकार को भरा जा रहा है कि लाखों इन छोड़े और ध्यान रखना दूसरा अहंकार पहले से ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा खतरनाक शुद्ध जहर है पहले में तो कुछ अशुद्धी भी थी पहला तो तुम पीते तो शायद मरते नहीं मैंने सुना कि मुल्ला नसुद्दीन मरना चाहता था जहर ले आया पी के और सो गया कई बार आंख खोल के रात में देखी अभी तक मरा नहीं करबड्डी बदली कचौटी भी ली शरीर में दर्द भी मालूम होता है कचोटी लेता है तो, तो अभी मरा नहीं मामला क्या है सुबह भी हो गई दूध वाला द्वार पर दस्तक भी देने लगा पत्नी चाय इत्यादि बनाने लगी घर में बच्चे चहलकदमी करने लगे, उसने कहा मामला क्या है अभी तक मरा नहीं आंख खोल के देखी सब वही का वही उठा दर्पण में जाकर देखा वही का वही है भागा गया जहर के दुकानदार के पास कहा कि मामला क्या उसने कहा भाई हम क्या करें हर चीज में मिलावट कोई जहर आजकल शुद्ध मिलता अब कोई मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता जी भी नहीं सकता मर भी नहीं सकता जहर भी शुद्ध नहीं मिलता साधारण आदमी की जिंदगी में जो जहर है वो अशुद्ध जहर है जिसको तुम त्यागी कहते हो उसकी जिंदगी में शुद्ध जहर है उसने सब अशुद्धि अलग कर दी जहरी जहर बचा उसका है।, है उसका अहंकार बड़ा पवित्र अहंकार है वही शुद्धता है उसका अहंकार बड़ा धार्मिक अहंकार है उससे सावधान रहना जिससे बोध होता है उसका संसार तो गया ही उसकी जगह त्याग नहीं आता त्याग के आने का कोई अर्थ नहीं है अब उसकी जगह परम भोग का अवतरण होता है भक्त परम भोगी है वो परमात्मा को भोगता है अब तुम छुद्र को भोगते हो वो विराट को भोगता है तुम ऊपर ऊपर की चीजों में पड़े हो वो भीतर पहुंच गया उसने डुबकी मार ली तुम सागर के किनारे संखसीप बीन रहे हो वो डुबकी मार गया और हीरे इकट्ठे कर रहा है जवाहरात इकट्ठे कर रहा है कि मोती इकट्ठे कर रहा है पिया बिन मोह नींद ना आवे और एक बार झलक मिलनी शुरू हुई परमात्मा की फिर नींद नहीं फिर चैन नहीं फिर पहली दफे विरह की अग्नि जलती है, पहली दफे तुम्हें समझ में आना शुरू होता है क्या होने को थे और क्या हो गए क्या पाने के हकदार थे क्या हमारा अधिकार है जन्म सिद्ध अधिकार या कहो स्वरूप सिद्ध अधिकार परमात्मा होना हमारी क्षमता है इससे कंप जो राजी हो गया जब समझ में आएगा तो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा छाती नहीं पीटेगा तो और क्या करेगा अस्क आंखों से बह गए मेरी दर्द दिल से मगर जुदा ना हुआ रोएगा आंखों से आंसू बह जाएंगे लेकिन ये आंसू दर्द को कम नहीं करेंगे दर्द को बढ़ाएंगे अस्क आंखों से बह गए मेरी दर्द दिल से मगर जुदा ना हुआ एक अजीब अवस्था में आ जाता है वक्त मैं हंसता हूं दिन भर मैं रोता हूं सब भर खुदा जाने मुझको यह क्या हो गया है हंसता भी है क्योंकि जित देखो तित लाल लाली मेरे लाल की सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा हंसता भी है और रोता भी है क्योंकि अभी मैं लाल नहीं हो गया लाली ही तरफ है सब तरफ फूल खिले और आज सब तरफ फूल खिले देखकर और सब तरफ आई हुई मधुरत्यु को देखकर अपने भीतर फूल नहीं खिले हैं यह बात और अकड़ती काटती किसी में फूल खिले दिखाई ना पड़ते होते तो यह भी ठीक था यह मरुस्थल जैसा अपना जीवन भी ठीक था ऐसा ही सबका जीवन है अन्यथा होता कहां है एक स्वीकार का भाव था एक सांत्वना थी आज चारों तरफ दिखाई पड़ता है कि परमात्मा खेला है मुझे क्या हुआ है मैं क्यों नहीं खेला हूं मेरा फूल कहां मेरी नियति क्या है मैं हंसता हूं दिन भर मैं रोता हूं सब भर खुदा जाने मुझको यह क्या हो गया है निकलती ही नहीं दिल से यह जालिम निगाहें यार कुछ ऐसी लड़ी परमात्मा के संबंध में जो शब्द सर्वाधिक सार्थक हो सकते हैं वो प्रेम के शब्द हैं स्त्री और पुरुष के बीच जो प्रेम घटित होता है उन्हीं को अनंत गुना कर लो तो परमात्मा और मनुष्य के बीच जो प्रेम घटित होता है उसका थोड़ा अनुमान तुम्हें होगा और इस जगत में कोई घटना नहीं जिससे उसका अनुमान हो सके निकलती ही नहीं दिल से यह जालिम निगाहें यार कुछ ऐसी लड़ी तीर की तरह चुभ जाता आनंद भी होता है कि धन्य भागी में कि उसके तीर ने मुझे चुना और पीड़ा भी होती है क्या मिलन कब हो अब एक पल भी दूरी सही नहीं जाती पिया बिन मोह नींद न आवे खन गरजे, खन बिजली चमके ऊपर से मोही झांकी दिखावे इधर प्राणों में बादल गरज रहे बिजलियां चमक रही और मजा देखो कि ऊपर से अपनी झलक दिखा जाता है इधर जार जार रो रहा राहों मैं। इधर आंसुओं से आंखें भरी इधर प्राणों में कांटे चुभे यहां रोआ रोआ जल रहा है विराग्नि से और उसका मजा देखो खन गर्न बिजली चमके ऊपर से मोही झांकी दिखावे और बार बार उसकी झांकी हो जाती बिजली में भी उसी की चमक मालूम पड़ती है और बादलों के गर्जन में भी उसी की आवाज उसी का नात मालूम पड़ता है आंसुओं में भी वही बहता मालूम पड़ता है और आग में भी वही लपटता मालूम पड़ता है जाते ही उनके खुल गए यादों के मैक गो उन लाख दूर हूं फिर भी नशे में हूं दूरी है फिर भी नशा है कभी कभी भक्त पास भी आ जाता है इस नशे में कभी रोते रोते करीब भी आ जाता है आंसुओं से बेहतर सेतु नहीं है इसे दोहरा दूं आंसुओं से बेहतर कोई प्रार्थनाएं नहीं जो रोना जानता है उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं जो आंखों से कहना जानता है उसे शब्दों से कहने की जरूरत नहीं जब तुम्हारे आंसू बहने लगे तुम करीब आ जाते हो आंसुओं से ज्यादा परमात्मा के करीब और कोई चीज नहीं लाती न सिद्धांत न शास्त्र न तुम्हारी रटी हुई तोतों जैसी प्रार्थनाएं न तुम्हारे श्लोक न तुम्हारे भजन न तुम्हारे कीर्तन आंसू जितने करीब लाते हैं और कोई चीज करीब नहीं लाती क्योंकि आंसू सीधे हृदय से आते और आंसू प्राकृतिक है शब्द तो सब सीखे गए हैं सामाजिक है और आंसू तुम्हारे हृदय को कपा जाते हैं वही कंपन परमात्मा के करीब लाता है। उसी कंपन में तुम्हारी लय उससे बंध जाती उसी कंपन में तुम उसके साथ हो ले मेरे अस्कों का करिश्मा देखिए सामने वो मुस्कुराकर आ गए जरा दिल खोल के रोना सीखो और तुम चकित हो जाओगे। इधर आंखें आंसुओं से क्या भरती है? परमात्मा की झलक आंसुओं से मिलने लगती आंसू जैसे दर्पण बन जाते मेरे अस्कों का करिश्मा देखिए सामने वो मुस्कुरा कर आ गए जितना रो सकोगे उतने करीब आओगे और ध्यान रखना इस रोने में दुख भी है और इस रोने में आनंद भी है यह बड़ी विरोधाभाषी दशा है इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि आंसू सिर्फ दुख के अगर दुख के हैं तो भक्त उदास होगा इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ सुख के हैं ये दोनों के मध्य इसमें एक तरफ भारी दुख है कि और जल्दी घटना क्यों नहीं घटती और एक तरफ बड़ा धन्य है कि घट तो रही पहुंच तो रहे करीब आना तो हो रहा है इतने करीब आए यह भी क्या कम है सासु ननद घर दारुनी आहें नितम वही बेरह सतावे सास ननद प्रतीक लिया है धर्मदास ने जो अपने हैं वही परमात्मा के बीच बाधा बन जाते जिनको तुमने अपना माना है वही बाधा बन जाते और उसके पीछे कारण है क्यों बाधा बन जाते क्योंकि ईर्षा उमकती है ये सास का और बहु का झगड़ा बड़ा पुराना है क्यों है मनस्विद से पूछो यह झगड़ा मिटेगा नहीं यह मिट नहीं सकता इसे समझो थोड़ा तो उससे तुम दूसरे सूत्र को भी समझ पाओगे इसी संसार को समझने से तो हम धीरे धीरे परमात्मा को समझ पाते सास और बहु का झगड़ा क्या है मां ने अपने बेटे को प्रेम किया था 9 महीने पेट में रखा था फिर वर्षों तक उसकी सेवा की है सब तरह के कष्ट उसके सांस सहे रात सोई नहीं बीमार रहा है तो जागी है। हजार तकलीफें आई हैं उनको पार किया है और अचानक ये बेटा एक दिन किसी और स्त्री का हो जाता इससे बड़ी ईर्ष्या पैदा हो मां को भारी ईर्ष्या पैदा होती कि ये मेरा बेटा किसी और स्त्री का हो गया ये बहुत चेतन में नहीं होती इसलिए किसी मां से पूछना मत उसके चेतन में नहीं होती ये उसके अचेतन हिस्से का अंग है उसके अचेतन में होती आज वो देखती है हर बात में कि बेटा उससे मिलने को वैसा उत्सव को नहीं जैसे पहले था हो भी नहीं सकता उसका आंचल पकड़ के घूमता था, था अब आंचल पकड़ के घूम भी नहीं सकता घूमना उचित भी नहीं है आखिर एक समय तो मां का आंचल छोड़ ही देना होगा और जो बेटा ना छोड़ पाए वो रुगण है बीमार है अब ये बेटा किसी स्त्री से मिलने को उत्सुक होता है मां से मिलने को ज्यादा उत्सुक नहीं होता मिलता भी है तो औपचारिक पास आके बैठ भी जाता दो बातें भी कर लेता तो वो ऐसे मौसम इत्यादि की तबीयत इत्यादि कैसी है? मगर एक फासला बढ़ना शुरू होता है मां के कष्ट को तुम समझना ये बेटा एक दिन उसके पेट में इतना अपना था कि एक ही था उसके साथ फिर पेट से बाहर हुआ फासला पहला शुरू हुआ अलग हुआ फिर डॉक्टर ने बीच में दोनों के जोड़ भी था वो भी काट दिया फिर भी लेकिन बेटा मां के दूध पर निर्भर था उसके स्त्रों से जुड़ा था वही उसका भोजन थी वही उसका जीवन थी एक दिन दूध भी गया ये बेटा आप अप खुद अपना भोजन लेने लगा और भी संबंध टूटा ये संबंध टूटने की लंबी कथा है मां और बेटे का संबंध संबंध टूटने की कथा है फिर एक दिन ये स्कूल चला गया फिर एक दिन विश्वविद्यालय चला गया फिर वहीं रहने लगा वर्षों में कभी आता छुट्टियों में कभी चिट्ठी पत्री आ जाती और फिर एक दिन आखिरी संबंध टूट गया जब एक और स्त्री इसके जीवन में आ गई तब उस स्त्री ने आके इसको फिर संभाल लिया उस स्त्री ने पूरा कब्जा ले लिया रूस में एक कहावत है कि मां एक बेटे को बुद्धिमान बनाने के लिए 25 साल लगाती और एक दूसरी स्त्री पांच मिनट नहीं लगते और बुद्धू बना देती 25 साल बुद्धिमान बनाने में और पांच मिनट बुद्धू बनाने में चोट तो मां को लगती होगी कि ये धरे पे पानी फेर दिया एक अचेतन ईर्षा का जन्म होता है वो बहू को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहू के मन में भी मां को बर्दाश्त करना कठिन होता है क्योंकि उसे पता है कि ये बेटा मां के साथ इतना इकट्ठा रहा है जितना इकट्ठा मेरे साथ कभी नहीं हो सकेगा ये मेरे गर्व में समा नहीं सकता ज्यादा से ज्यादा इसका प्रतीक इसका बेटा मेरे गर्भ में समा सकता है ये नहीं समा सकता प्रेस चाहेगी कि ये मुझ में इस तरह डूब जाए जिस तरह एक दिन मां में डूबा था और बिल्कुल एक रस था एक तरंग था जरा भी भेद नहीं था मां का हृदय धड़कता था तो ये धड़कता था मां की श्वास चलती थी तो इसकी श्वास चलती थी ऐसा यह मेरे साथ हो जाए यह हर पत्नी की आकांक्षा है मगर यह हो नहीं सकता यह संभव नहीं और यह संभव किसी के साथ हुआ था बहू भी मां को माफ नहीं कर सकती मां भी बहू को माफ नहीं कर सकती ये कल है बहने भी माफ नहीं कर सकती घर में आई भाभी को क्योंकि भाई उनका था बिल्कुल उनका था आज अचानक अधिकार गया एक अधिकार गया आज बहनों को साफ साफ पता है कि भाई किसी और का है संबंध अब औपचारिक होंगे भाई का सारा प्रेम अब अपनी प्रेसी की तरफ बहा जाता है यही अर्चन परमात्मा के प्रेम में और भी बड़ी होकर आती क्योंकि जब कोई परमात्मा के प्रेम में उत्सुक हो जाता है तो जिन जिन से प्रेम किया है उन सभी को परमात्मा से ईर्षा खड़ी हो जाती इसलिए संसार में तुम जब तक परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़े हो एक तरह की सुविधा रहेगी जिस दिन तुम परमात्मा के प्रेम में पड़े अगर तुम स्त्री हो तो तुम्हारा पति बाधा डालेगा अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हारी पत्नी बाधा डालेगी तुम्हारे बेटे बाधा डालेंगे क्योंकि उन सबको लगेगा कि और उपद्रव का सूत्रपात हुआ और परमात्मा का प्रेम तो ऐसा है कि तुम्हारी सारी जीवन चेतना को खींच लेगा सब वंचित हो जाएंगे किसी की तरफ तुम्हारे जीवन से प्रेम की धार बहनी बंद हो जाएगी इससे घबराहट पैदा होती इसलिए धार्मिक कोई हो जाए घर में तो सारा घर विरोध करता है हजार हजार तरह के बहाने खोजता है लेकिन मौलिक कारण यह यहां मेरे पास कोई आके संन्यास्त हो जाता है फिर अर्चन शुरू होती उसकी पत्नी रोती चली आती मैं उसको कहता हूं कि घर नहीं छोड़ रहा है, मेरा सन्यास घर छोड़ने वाला सन्यास नहीं यह कायर सन्यास नहीं यह भगोड़ा सन्यास नहीं यह घर में ही रहेगा जैसा था वैसे ही रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो कहती नहीं फर्क तो पड़ ही गया आप क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ेगा घर छोड़ के न जाए मगर फर्क तो पड़ ही गया मेरे और उसके बीच ये गैर एक रंग फर्क डाल रहा है आपकी माला इसके गले में देखती हूं मुझे बेचैनी नहीं होती ये मेरा नहीं रहा ये आपका हो गया मैं समझता हूं ये अड़चन तो है वो ठीक ही कह रही अब मैं जानती हूं कि मेरे पास बैठा लेकिन सोच आपकी राह विचार आपका कर रहा आपने क्या कहा उसका हिसाब बिठा रहा ये दुकान पे भी रहेगा लेकिन मन अब इसका वहां नहीं आपने ये क्या कर दिया तो पत्नी बाधा डालेगी पति बाधा डालेगा मित्र बाधा डालेंगे इसे समझना तुम जैसे ही उनसे अन्यथा होने लगोगे वे सभी बाधा डालेंगे क्योंकि वे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि अचानक तुम्हारे जीवन में कोई एक ऐसा सूत्र आ जाए जिनके कारण उनके सारे संबंध अस्तव्यस्त हो जाएं, वही अर्थ है सासु ननद घर दारुनी आहे। बड़ी कठोर है सांस बड़ी कठोर है ननद ये सारे लोग कठोर हो उठे मुझ पर जब से तुम्हारी सेज दिखाई पड़ी और जब से तुम्हारी तरफ चलना शुरू हुआ है, सारे संसार के लोग मेरे प्रति बड़े कठोर हो गए नितमोह बेरह सतावे ये सब मुझे पीछे खींच रहे हैं और मैं तुम्हारी तरफ आने को आतुर हूं बड़ी संकट की अवस्था खड़ी हो जाती और इस अवस्था को पैदा करने में तथा कथित धार्मिकों ने भी हाथ बटाया है सदियों से उन्होंने संन्यास की एक ऐसी परंपरा पकड़ रखी थी जो जीवन विरोधी थी इसलिए लोगों के मन में बड़ा भय पैदा हो गया संन्यास शब्द ही भय पैदा करने वाला हो गया संन्यास शब्द में माधुरी नहीं रहा रस नहीं रहा संन्यास शब्द में एक तरह की शत्रुता है संसार के प्रति निंदा है संसार के प्रति और इसलिए लोग घबरा जाते हैं चौंक जाते हैं लोग कहते हैं ऐसे औपचारिक धर्म ठीक है कभी मंदिर हो आए कभी साधु के चरण छू आए कभी पूजा पाठ कर लिया ये सब ठीक है मगर प्रामाणिकता से धर्म में उत्सुकता ली कि लोग विरोध में हो जाते अब प्रमाणिक रूप से उत्सुकता लो ठीक है कभी दान कर दो कोई हर्जा नहीं कभी मंदिर में दो पैसे चढ़ा दो कोई हर्जा नहीं और कभी कभी रविवार को चर्च हो आओ किसी को कोई अड़चन नहीं सच तो ये रविवार वाले, वाले चर्च में पत्नी भेजती पति को कि जाओ जानी चाहिए बाप भी बेटों को भेजता है जानी चाहिए पति भी पत्नी को कहता है कि जाना चाहिए सबको जाना चाहिए वो सामाजिक औपचारिकता है सामाजिक लोक व्यवहार वो असली धर्म नहीं है असली धर्म के भय के कारण लोगों ने नकली धर्म पैदा कर लिया जिसमें कोई खतरा ना हो अपने को बचा के जहां से वापस आ सके ऐसा धर्म पैदा कर लिया है जैसे के तैसे वापिस आ सके इसलिए जब भी कोई बुद्ध या कोई कबीर या कोई नानक इस जगत में आता है तो अर्चन शुरू होती है क्योंकि वो इस झूठे औपचारिक धर्म को तोड़ देता है वो वास्तविक धर्म को देना शुरू करता है लेकिन धार्मिकों का हाथ भी है बुद्ध की बात मानकर जो लोग संन्यात हो गए उनके घरों की हम थोड़ा सोचें पत्नियां बच्चे अनाथ हो गए हजारों परिवार उजाड़ उजड़ गए महावीर की मान के जो संन्यास्त हो गए उनके परिवारों की भी तो सोचो और बड़ा मजा यह कि महावीर को मान के जो सं्यस्त हुए यह पैर भी फूंक फूंक के रखते चींटी न मर जाए इसकी चिंता है और बच्चों की हत्या करके आ गए पत्नी की गर्दन उतार के आ गए ये अहिंसक है ये जो तुम्हारे मुनि इत्यादि बैठे हैं मंदिरों में यह महािंसक है अहिंसा इनको छू भी नहीं गई जो लोग बुद्ध की बात मानकर हजारों लोग थोड़ी बहुत संख्या में नहीं लाखों लोग सन्यासी हुए भिक्षु हुए इनके परिवारों की कोई कथा तो लिखे इनके परिवारों की कोई बात तो चला है इनके परिवारों पे क्या गुजरी बच्चों ने भीख मांगी स्त्रियां वैश्याएं बनी इनकी कोई चर्चा भी नहीं करता क्योंकि चर्चा कौन करे नहीं तो बुद्ध पर लांछन चला जाएगा महावीर पर लांछन चला जाएगा इनकी चर्चा कोई नहीं उठाता एक बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास अछूता पड़ा है इसको को किसी ना किसी को छेड़ना ही चाहिए कि बच्चे कहां गए इनके मरे जिंदा रहे भीख मांगी इनकी पत्नियों ने क्या किया वैश्यागिरी की, की आत्मघात कर लिया इस सबका जुम्मा किस पर और ये बेचारे चींटी भी न मर जाए फूक फूक के चलते रहे ये भी बड़े मजे की बात हुई कई बार ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी चीजों का तो तुम हिसाब रख लेते हो और बड़ी बड़ी चीजों को भूल ही जाते हो इसलिए मैं एक नए सन्यास की शुरुआत कर रहा हूं ऐसा सन्यास पृथ्वी पर कभी नहीं था जो सिर्फ आंतरिक रूपांतरण और बाहर जैसा है सब वैसा ही रहे फिर भी भय तो पुराना है सन्यास शब्द पुराना है एक युवक ने सन्यास लिया मैं सोहन के घर मेहमान था उसकी मां आ गई वो तो चिल्लाती रोती मोटी स्त्री है और भारी शोरगुल मचाती वो तो आके लौटने लगी फर्श पर मैं उसको कि तू सुन भी तो ये सन्यास घर से भागने वाला नहीं वो कहे मुझे कुछ सुनना ही नहीं है माला वापस लो मेरा एक ही बेटा मैं को तेरा एक ही है छीनते नहीं है वो सुने ही नहीं वो कहे मैं मर जाऊंगी और लोट रही पोट रही उसकी भी बात मुझे समझ में आती उसकी इस लोटने पोटने में हजारों साल की व्यथा है सन्यास शब्द ही जहरीला हो गया है उस पर मैं नाराज नहीं हूं उसको लौटते पोटते देख के मैं बुद्ध महावीर की सोचने लगा था इसमें कितनी स्त्रियों का लौटना पोटना छिपा है कितनी दारुण कथा छिपी है यह सुनने को भी राजी नहीं सन्यास शब्द पर्याप्त है उसके न्यास शब्द के साहचरी इतने विकृत हो गए ऐसे समझो ना कि तुम सिनेमा घर में बैठे हो कोई चिल्ला दे आग आग और लगे भागने फिर इसका भी कोई फिक्र नहीं करता कि आग लगी है या नहीं लगी है या किसी ने मस्करी की है इसकी भी कौन फिक्र करता आग शब्द का मामला ऐसा है शब्द ही घबरा देता है संन्यास अब वहां बबूतमल पीछे बैठे हुए अब वो कितने दिन से सोच रहे हैं संन्यास लेना मगर पत्नी कहती संन्यास अर्चन है घबरााहट है मेरे सन्यास में घबराहट है जो कि तुम्हें तोड़ता नहीं जो कि तुम्हें जोड़ देता है। मगर जब धनी धर्मदास ने ये वचन कहे तब सन्यास तोड़ने वाला ही था और भी अर्चन रही होगी सासु ननद घर दारुनी आहे नित्य मोहित विरह सतावे जोगन के मैं बनबन ढूंढूं बन कोई न सुध बतलावे किधर किधर नहीं पहुंची है उसने यार की बात कहां कहां मेरी वैसत का तजकरा करा न गया और इधर तुम पागल होने शुरू हुए परमात्मा में कि चारों तरफ अफवाहें होनी शुरू होती किधर किधर नहीं पहुंची है उसने यार की बात कहां कहां मेरी वैसत का तजकरा करा न गया जगह जगह खबर पहुंचनी शुरू हो जाती राय चलते लोग पूछने लगते भाई क्या हो गया दिमाग तो ठीक है ये क्या पागलपन चढ़ा है तुम्हें जो तुमसे कभी बोले ना थे जिन्होंने कभी तुम्हें कोई उत्सुकता ना ली थी वे भी तुम्हें समझाने आने लगते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ में ना आया संन्यास लेके देखो अपरचित अनजान राह चलते राहगीर टोक लेते हैं भाई तुम्हें क्या हो गया? और एक बड़े मजे की बात है चित्त का विरोधाभास कैसा है ये वही लोग हैं जो सन्यासियों के चरण भी छूते महात्माओं के पास भी जाते ये बड़ी अजीब बात है अगर सन्यास से इतना भय है तो सन्यासियों के पास जाना बंद करो लेकिन उसमें और एक भय कि कहीं सन्यासी ठीक ही तो ना हो तो इन्होंने इंजाम कर लिया एक समझौता कर लिया कि हम तो सन्यास कभी ना लेंगे तुम तो ले ही लिये हो हम तुम्हारा चरण छूएंगे कुछ ना कुछ पुण्य लाभ कुछ ना कुछ जूठन हमें भी मिल जाएगी हम तो बचेंगे सन्यास से मगर तुमने ले लिया बड़ा अच्छा किया इनके पैर छू एक तरह का प्राक्सी संन्यास चलो हम कम से कम श्रद्धा तो करते हैं हमारा भाव तो देखो भाव तो अच्छा है अभी थोड़ा साहस की कमी है कभी साहस होगा तो करेंगे इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में और ऐसा ये कई जन्मों से चरण छू रहे महात्माओं के चरण छूने का इनका अभ्यास भारी हो गया ये चरण दास हो गए मगर इनके जीवन में कोई क्रांति नहीं होती जोगुन होके मैं बन ढूंढूं ना शुद्धी बदलाव है यहां किसी को पता हो तो कोई बदलाव जिनको तुम सोचते हो पता है उनको भी पता नहीं तुम जब सोचना शुरू करते हो खोजना शुरू करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि किनको पता है किनको पता नहीं बुद्ध ने जब यात्रा शुरू की तो वो अनेक गुरुओं के पास गए जिस गुरु के पास गए उन्होंने बड़े अनन्य भाव से उस गुरु के चरणों में अपने को समर्पित किया उनकी खोज उनकी निष्ठा अपूर्व थी वह निश्चित ही खोजने निकले थे सारा जीवन दांव पर लगाने की तैयारी थी वो कुछ ऐसी कुनकुनी खोज नहीं थी ज्वलंत खोज थी जिस गुरु ने जो कहा वही किया और हर गुरु ने उनसे आखिर में क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ करो मुझे असल में खुद भी पता नहीं जो मैंने सुन रखा था इधर उधर से इकट्ठा कर रखा था वो तुमसे बता दिया अब अगर इससे नहीं होता तो तुम कोई और गुरु खोज लो जब गुरुओं के पास गए तब पता चला कि गुरुओं में भी गुरु शायद ही कोई हो जब तक तुम खोजते नहीं तब तक तुम्हें कुछ अड़चन भी नहीं होती ऐसा समझो ना कि तुम रोज बाजार से निकलते हो तुम्हें हीरे खरीदने ही नहीं तो किस दुकान पर असली हीरे बिकते हो किस दुकान पर नकली पत्थर बिकते हैं तुम्हें लेना देना क्या सब असली हो कि सब नकली हो तुमने कभी इस पर विचार ही नहीं किया तुमने हीरे खरीदे ही नहीं है ना खरीदने हैं तुम क्यों चिंता में पड़ो तुम्हारी नजर ही हीरों की दुकान की तरफ नहीं जाती जिस दिन हीरा खरीदना है उस दिन सवाल उठता है उस दिन तुम विचार करोगे कि कौन सा असली कौन सा नकली जोहरी को दिखाओगे जांच करवाओगे तब तुम्हें हैरान होगा कि कई दुकानें तो सिर्फ पत्थर बेचती हैं जिन दुकानों पे हीरे भी बिकते हैं उन पे भी बहुत तो पत्थर ही हैं। हीरे तो कुछ हैं, क्योंकि लेनदार ही कभी आता है खरीदारी कभी आता है हीरे की परख कहां है जोगन हो मैं बन बन ढूंढूं धनी धरनदास कहते हैं गांव गांव भटकता हूं जंगल जंगल जाता हूं जहां खबर मिलती है कि किसी को खबर है वहां जाता हूं लेकिन को न सुधी बदलाव है कोई मुझे परमात्मा का पता नहीं बतला था कोई गैल नहीं बताता राह नहीं बताता द्वार नहीं बताता एहसास भी होने लगा है कि परमात्मा सब तरफ है लेकिन कहां से पकड़ू किस दिशा से उसमें छलांग लगाऊं किस किनारे से कूदू कौन सा घाट मेरा घाट है जिससे मैं उतरूं तो दूसरे पार पहुंचाऊं दूसरा पार दिखाई पड़ रहा है दूसरा पार है इसका भरोसा भी आ गया लेकिन किस घाट को तीर्थ बनाऊं वह कर्म उस वक्त करते हैं हमारे हाल पर जब हमारे हाल की हमको खबर होती नहीं लेकिन जब कोई ऐसा विरणी होकर जोगिन होकर भटकता है द्वारदार दरवाजे दरवाजे खटखट है भिक्षा पात्र लेकर कि मुझे कोई पता बता दो कि मेरा प्यारा कहां है झलक तो मिलती है स्वर भी सुनाई पड़ते हैं लेकिन किस दिशा से आते हैं कुछ समझ नहीं बैठती कहां जाऊं कैसे खोजूं कैसे मिलन हो जाए जब कोई विरह में भटकता है भटकता है और ऐसी घड़ी आ जाती है आखिरी घड़ी सब तरह से हताश और निराश और असहाय हो जाता है वह कर्म उस वक्त करते हैं हमारे हाल पर जब हमारे हाल की हमको खबर होती नहीं उस क्षण परमात्मा की कृपा बरसती कोई विधि नहीं है परमात्मा को पाने की विरह रोता हुआ हृदय पुकारती हुई आत्मा शब्दाओं पर लगाने की तैयारी हजार द्वार खटखटाने पड़ते हैं तब उसका द्वार आता है और ऐसा नहीं है कि उसका द्वार दूर है मगर हजार द्वार खटखटाने से ही आता है एक सूफी फकीर बैठा एक वृक्ष के नीचे और एक युवक ने आके कहा कि मुझे गुरु की तलाश है मैं कहां खोजूं और अगर मुझे गुरु मिल जाए तो मैं पहचानूंगा कैसे तो उस गुरु ने कुछ लक्षण बताए कि वो इस तरह के वृक्ष के नीचे बैठा मिलेगा इस तरह के कपड़े पहने होगा इस तरह की उसकी आंखें होगी तू जा खोज मिल जाएगा वो युवक खोज तारा खोज तारा खोस तारा तीस साल बूढ़ा हो गया तब थका मांदा सब तरह से पराजित होकर कि न कोई गुरु है न कोई परमात्मा है कहीं मिलते ही नहीं एकदम हताश होकर अपने गांव वापस लौटा थका मांदा उसी वृक्ष के नीचे बैठा वो बूढ़ा अभी भी, भी जिंदा था बहुत बूढ़ा हो गया था जब उसके वृक्ष के नीचे बैठा तो बड़ा हैरान हुआ ये तो वही वृक्ष था जिसकी इस बूढ़े ने बात की थी और बूढ़ा उसी ढंग का आदमी था जिस ढंग की इसने बात की थी एकदम चरण पकड़ लिए और कहा कि हद कर दी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैं तुमसे ही तो पूछा था अगर तुम ही मेरे गुरु थे तो कहा क्यों नहीं उस बुढ़े ने कहा ये तीस साल अगर तुम भटकते ना तो तुम मुझे पहचानते ना मैं तो था गुरु तो था लेकिन शिष्य कहां था इन तीस साल ने तुम्हें शिष्य बनाया दर दर भटके और ठोकरने खाई असहाय हुए अहंकार गिर गया तुम्हारा अहंकार अंधा बना रहा था उस दिन भी यही वृक्ष था मगर मैंने तो परिभाषा की थी कि इस वृक्ष के नीचे बैठा मिलेगा गुरु यही वृक्ष था ये वक ने कहा याद आता है यही वृक्ष आप इसी जगह बैठे थे और यही मैं हूं और यही मैंने अपना ही वर्णन किया था तुझसे और किसी गुरु को मैं जानता भी नहीं अपना ही वर्णन किया था लेकिन तूने सुना और चल पड़ा तो एक बात पक्की थी कि तू अभी अंधा है तीस साल चोट खा खा के तेरी आंख खुली अब तू पहचान सकता है तेरी मुसीबत की फिक्र छोड़ मेरी मुसीबत की सुन तीस साल से तेरी राह देख रहा हूं अब मैं कितना बूढ़ा होगा यह भी तो सोच तू तो जवान था तो भटकता रहा मैं किस तरह अपनी सांस को अटकाया बैठा हूं कि कहीं तू आए वापस और मैंने जो परिभाषा दी थी उसको पूरा कौन करेगा जोगन हो के मैं बन बन ढूंढू को न सुधी बतलावे धर्मदास बिन करजोरी कोई निरय कोई दूर बतावे कोई कहता है परमात्मा बहुत पास है कोई कहता है परमात्मा बहुत दूर है कोई कहता है परमात्मा सगुण है कोई कहता है परमात्मा निर्गुण है कोई कहता है परमात्मा का आकार कोई कहता निराकार और उलझ जाती है बात सुलझती नहीं सुधी तो कोई नहीं दिलवाता उल्टे दर्शन की बातें होती हैं तत्व चर्चा होती और धर्मदास जानते हैं कि फासला ज्यादा नहीं है क्योंकि उसकी लाली चारों तरफ दिखाई पड़ती उसकी ही धूप में हम खड़े उसी की धूप में नहा रहे उसी की श्वास हमारे भीतर प्राण बन के चल रही उसी का खून हमारे भीतर बहरा दूर भी नहीं है सच तो यह है उसे दूर भी कहना गलत उसे पास भी कहना गलत क्योंकि वो पास से भी पास है तुम ही हो वह तो जो कहता दूर वो गलत कहता जो कहता पास वह गलत कहता क्योंकि पास भी तो दूरी का नाम पास भी तो एक तरह की दूरी है कितने ही पास हो तो भी दूरी तो रहती ही है दूरी में जरा ज्यादा दूरी पास में थोड़ी कम दूरी मगर दूरी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और जरा सी दूरी में भी तो चूक हो सकती है थोड़े से फासले में भी हायल हैं लिगजिसे साकी संभालकर मेरे साकी संभालकर जरा से फासले में तो आदमी गिर सकता है एक कदम पे तो चोट खा सकता है एक कदम पे तो भटक सकता है एक कदम गलत की सब गलत हो जाता है और एक कदम सही की सब सही हो जाता है तो पास से पास भी बड़ी दूरी और दूर से दूर भी बहुत दूर नहीं है अगर ठीक दृष्टि हो ठीक छलांग हो तो एक कदम में यात्रा पूरी हो जाती सच तो यह है ना वो दूर है ना वो पास है वह तुम्हारे भीतर तुम हो इसका पता जब तक कोई ना बताए तब तक गुरु नहीं मिला भगति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो चरण कमल बिस्रो नहीं करियो पद सेवा हो तीरथ वरत मैं ना करू ना देवल पूजा हो तुम ही और निरखत रहो मेरे और न दूजा हो आठ सिद्धि नौ निधि हैं बैकुंठ निवासा हो सो मैं ना कछु मांगू मेरे समर्थ दाता हो सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी हो सपने इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो धर्मदास की बीनती साहब सुन लीजे हो दर्शन देहु पटी खोल के आपन कर लीजिए हो खोजते खोजते गुरु का द्वार आ गया धर्मदास ने बहुत बहुत गुरुओं को खोजा तब कबीर को पाया जो खोजता है वो पाता है हालांकि खोज कठिनाई से भरी यहां रास्ते में बहुत धोखे भी बहुत धोखे की दुकानें भी यह स्वाभाविक है जहां असली सिक्के होते हैं वहां नकली सिक्के भी होते ही नकली चलते ही असली के सहारे अगर असली ना हो तो नकली नहीं हो सकते असली का होना जरूरी है तो नकली भी चल सकता है और अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जब भी तुम्हारी जेब में असली और नकली सिक्का हो तो पहले तुम नकली को चलाने की कोशिश करते हो स्वाभाविक क्योंकि तो असली तो कभी चल जाएगा नकली जितने जल्दी निकल जाए तो जब भी बाजार में नकली सिक्के होते हैं असली छिप जाते हैं और नकली चलते हैं। चलन नकली का होता है यह बिल्कुल स्वाभाविक नियम है तुमने भी जाना होगा तुम्हारी जेब में दो नोट पड़े हैं दस दस के एक नकली और एक असली तुम जहां जाते हो जल्दी से नकली निकाल के हाजिर करते हो असली को छिपाए रखते हो असली की क्या जल्दी है कभी भी काम आ जाएगा का पहले नकली तो चल जाए मुल्ला नसुद्दीन एक दिन मेरे पास आया और उसने कहा कि आज तीन अच्छे काम किए का वो कौन से अच्छे काम किए नसुद्दीन उसने कहा कि पहला अच्छा काम तो यह किया कि एक को एक रुपया दान दिया एक रुपया मैंने कहा उसने कहा इसलिए तो कहने जैसी बात है पूरा एक रुपया दिया फिर दूसरा अच्छा काम क्या किया उसने कहा दूसरा अच्छा काम यह हुआ कि वो जो नकली दस रुपए का नोट में लिए फिरता था वही उसको दिया था वो कहा था कि नौ वापस दे दे तीसरा अच्छा काम क्या किया मुल्ला न सुदीन का तीसरा अच्छा काम यह कि वो भी प्रसन्न और मैं भी प्रसन्न दोनों प्रसन्न हुए उसको एक रुपया मिला मेरा दस का नकली नोट चला मुझको नो मिले उसको एक मिला दोनों को मिला दोनों का चित्त प्रसन्न तुम्हारे पास नकली सिक्का हो तो पहले तुम उसे एकदम चलाने में उत्सुक हो जाते बाजार में नकली सिक्के चलते असली छिप जाते अक्सर जीवन के और तलों पर भी यही बात सच है पंडित पुजारी चलते दो कौड़ी के लोग चलते क्योंकि वे दो कौड़ी के लोग तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करते असली गुरु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं करता तुम्हारी इच्छा को तोड़ता है असली गुरु के पास मौत है नकली गुरु के पास शांत बना है असली गुरु तुम्हें मिटाएगा क्योंकि तभी परमात्मा से मिलन हो सकता है नकली गुरु तुम्हें सब तरह के भरोसे देता है कि घबराओ मत इधर दान कर दो इधर यज्ञ कर दो इधर हवन करवा दो सब ठीक हो जाएगा तुम फिक्र ना करो बाकी मैं फिक्र कर लूंगा चिट्ठी लिख दूंगा परमात्मा के नाम ताकि सनद रहे मैं सूरत मैं में घर में मेहमान था मुझे वहां पता चला कि मुसलमानों का एक संप्रदाय जिसके प्रधान सूरत में रहते चिट्ठियां देता है लोगों को कि इस आदमी ने एक लाख रुपया दान दिया ये चिट्ठी सनद रहे जब वो आदमी मरता तो वो चिट्ठी उसके साथ उसकी कब्र में रख दी जाती ताकि वो खुदा को दिखा देगा क्या मजा चल रहा है खुदा के नाम चिट्ठियां लिखी जा रही जिन्हें खुदा का कुछ पता नहीं वो लाख रुपए है यह आदमी इसी आशा में जी रहा है कि लाख रुपए की चिट्ठी पास है खुदा को दिखा देंगे हुंडी पास है सब काम सुलट जाएगा और इस आशा में ये और कुछ भी नहीं कर रहा है इसको क्या करना ध्यान क्या करनी प्रार्थना इसे क्या मतलब कबीर को खोजे इसको तो मिल गए इसके गुरु बड़े सस्ते में मिल गए और दोनों का चित्त प्रसन्न है गुरु का प्रसन्न उन्हें लाख मिल गए शिष्य का प्रसन्न है कि आगे का लोक सुधर गया दोनों के चित्त प्रसन्न है सस्ते गुरु तुम्हें बदलते नहीं सस्ते गुरु तुम्हें चोट भी नहीं करते सस्ते गुरु मलम पट्टी करते सस्ते गुरु तुम्हारी चोट को भुलाते सस्ते गुरु कहते हैं सब ठीक हो जाएगा समय की बात है सस्ते गुरु कहते हैं सब ठीक ही है ये तुमने अपने पिछले जन्मों का कर्म भोगा बात खत्म हो गई सस्ते गुरु कहते हैं आत्मा अमर है मरोगे नहीं घबराओ मत सस्ते गुरु कहते हैं परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है वो सब क्षमा कर देगा तुम चिंता ना लो तुम तीर्थयात्रा कराओ कि हज कराओ यह सब बातें तुम्हें बदलती नहीं तुम्हारे जीवन में क्रांति नहीं लाती लेकिन जब तुम सदगुरु को पाओगे तो तुम्हारा रोआ रोआ बदला जाएगा तुम्हारी आत्मा फिर से ढाली जाएगी तुम फिर से निर्मित किए जाओगे और निश्चित ही इसके पहले कि तुम निर्मित किए जाओ तुम्हें तोड़ा जाएगा इसलिए सदगुरु से लोग भागते सदगुरु से लोग बचते सदगुरु तुम्हारा समर्थन नहीं करता जो तुम्हारा समर्थन करता हो उससे तुम्हें लाभ नहीं होगा याद रखना करता है। वो तुमसे कुछ लूटना चाहता है इसलिए तुम्हारा समर्थन कर रहा है उसका कुछ लाभ है कुछ हेतु है तुम में जुड़ा हुआ वो तुम्हें प्रसन्न करना चाहता है वो धर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं वो धर्म के नाम पर एक तरह की राजनीति चला रहा है रोते रोते धर्मदास खोजते रहे खोजते रहे जो खोसता रहेगा उसे एक दिन मिल जाएगा जो सांत्वना में नहीं अटकेगा उसे सत्य मिलेगा मिल गए एक दिन कबीर कबीर से उन्होंने क्या प्रार्थना की भक्ति दान गुरु दीजिए और कुछ नहीं मांगा भक्ति भक्त का हृदय मुझे मिल जाए भक्त के हृदय का अर्थ होता है गमदे की खुशी हाथ में तकदीर है तेरे जो तेरी रजा है वही अब मेरी रजा है भक्त का अर्थ होता है मैं तो छोड़ता अपने को तू जहां ले चल जहां ले जाए नरक तो वो मेरे लिए स्वर्ग है क्योंकि तू वहां लाया अब मेरी अपनी कोई निजी मांग नहीं भगति दान गुरु दीजिए तो कबीर के चरणों में गिर के धनी धर्मदास ने कहा है कि कुछ और नहीं मांगता मुझे भक्त का हृदय दे दो मुझे वो हृदय दे दो जो परमात्मा की इशारे पर चलने लगे मुझे वो हृदय दे दो जिसमें से अहंकार विदा हो जाए भगति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो गुरु को गुरुदेव कहा है देवन के देवा हो क्योंकि गुरु के द्वारा ही परमात्मा मिलता है इसलिए उसकी महिमा परमात्मा से भी बड़ी है वही सेतु बनता है उसी के द्वारा आदमी परमात्मा तक पहुंचता है उसी की आंख से देख के तुम्हारे जीवन में रूपांतरण शुरू होते हैं। इसलिए देवों का देव कहा है भगत दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो चरण कमल विसरू नहीं करी पद सेवा हो बस इतनी ही मुझे सुध दे दो कि तुम्हारे चरण कमल मुझे भूले ना कभी बिसरू ना चरण कमल बिसरू नहीं करी पद सेवा हो तीरथ बरथ मैं ना करूं ना देवल पूजा हो कर चुका बहुत धर्मदास ने कहा तीर्थ हो व्रत तीर्थ करते ही करते तो कबीर मिले थे मथुरा में कबीर मिल गए थे तीर्थ व्रत में ना करूं ना देवल पूजा हो और अब बहुत कर चुका मंदिरों में पत्थरों की पूजा अब नहीं मैकदे के दर पे यह बेवक दस्तक किसने दी दैर काबा का कोई भटका हुआ इंसाना हो मधुशाला के द्वार पर यह दस्तक किसने दी है मधुशाला मालिक सोचने लगा खोल ही देना चाहिए मंदिर और मस्जिद का भटका हुआ कोई बेचारा ना हो कबीर के सामने जब धनी धर्मदास आए थे तो ऐसे ही मंदिर और मस्जिद का भटका हुआ आदमी न मालूम कितनी पूजाएं न मालूम कितने पाठ धन था बहुत सुविधा थी बहुत बड़े यज्ञ करवाते थे लाखों यज्ञों में फूकवाते थे मैग के दर पर यह बेवक दस्तक किसने दी दर काबा का कोई भटका हुआ इंसान हो ध्यान रखना तुम्हारे मंदिर और मस्जिद तुम्हें भटकाते क्योंकि मस्जिद और मरदित मंदिर और मस्जिद अब जीवंत नहीं है मुर्दा है कोई मंदिर जीवंत होता है जब वहां कोई सदगुरु होता है निश्चित ही गिरनार कभी जीवित थी और काबा कभी जीवित था और काशी कभी जीवित थी लेकिन स्थान जीवित नहीं होते स्थानों में क्या भेद है पूना की भूमि हो कि काशी की कुछ भेद नहीं जमीन एक है जुड़ी है संयुक्त है लेकिन काशी में कभी बुद्ध का आगमन हो जाता तो काशी तीर्थ हो जाती काशी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया उस घड़ी सारनाथ तीर्थ था बस उस घड़ी तीर्थ था जब सूरज सारनाथ पर उतरा जब बुद्ध की आंखें सारनाथ पर पड़ी जब बुद्ध के चरणों ने सारनाथ को छुआ तब तीर्थ था फिर तब से नाहक पूजा हो रही अब मंदिर है पुजारी बैठा है भिक्षु बैठे दूर दूर देशों से लोग यात्रा करके आते निश्चित ही बुद्ध गया तीर्थ था जब बुद्ध को समाधि फली लेकिन फिर तब से तो बात उजड़ गई समाधि ही ना रही समाधि जिसमें फली थी वो ना रहा फूल जो खिला था जा चुका विदा हो गया पक्षी उड़ गया अब तो पिंजड़ा पड़ा है तुम पिंजड़े को पूछते रहो जितना पूजना हो उतना पूछते रहो लेकिन पिंजड़े से अब कुछ हल नहीं होगा ठीक धर्मदास कहते तीरथ वर्त में ना करूं ना देवल पूजा हो तुम ही और निरखत रहूं, मेरे और न दूजा हो वो कहते बस इतनी ही मुझे कामना है कि तुम मुझे दिखाई पड़ो और तुम्हें मैं देखता रहूं देखता रहूं तुम ही और निरखत रहूं। क्योंकि तुम ही में देखते देखते मुझे उसका दर्शन हो जाएगा जिसकी लाली मुझे सब जगह दिखाई पड़ती है लेकिन घाट नहीं मिलता आठ पैर सिद्धि नौ निधि हैं वैकुंठ निवासा हो सो मैं ना कछु मांग मेरे समर्थ दाता हो वो कहते हैं कि तुम सब दे सकते हो मगर मेरी कोई मांग नहीं तुम समर्थ दाता हो तुम चाहो तो क्या ना दो लेकिन मैं मानता ही नहीं मुझे चाहिए ही नहीं आठ सिद्धि नौ निधि मुझे कोई योग बल नहीं चाहिए कोई सिद्धियां रिद्धियां निधियां नहीं चाहिए एक फरेबे आरजू साबित हुआ जिसको जौके बंदगी समझा था मैं बहुत मंदिरों में झुक कर देख लिया बहुत यज्ञ हवन करके देख लिए समझता तो था कि ये बंदगी है, प्रार्थना है लेकिन वो सब झूठ था वो सब उस लोक में सुख पाने की आकांक्षाएं थी वो संसार का ही विस्तार था तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हारा संसार का ही विस्तार है वहां भी तुम क्या मांग रहे हो वही जो तुम यहां मांग रहे हो वहां भी तुम सुंदर स्त्रियां चाहते हो अफसराए उर्वसियां वहां भी तुम यही सब चाहते हो धन दौलत सोने के महल हीरे से पटे रास्ते वहां भी तुम यही चाहते हो कल्प वृक्ष जिनके नीचे बैठो हर इच्छा पूरी हो जाए तुम्हारी बहिस्त क्या है तुम्हारी वासना का फैलाव वहां भी तुम चाहते हो कि शराब के झरने बैठे हो ये फर्क ना हुआ ये तुम्हारा सपना वही का वही है तुम जरा भी बदले नहीं एक फरेबे आरजू साबित हुआ जिसको जौ के बंदगी समझा था मैं वह सब फरेब था वासना का ही धोखा था वासना की ही नई उड़ान थी वासना का ही नया उपाय था फिर से मुझे पकड़ लेने का इसलिए तीरथ वर्त न मैं करूं ना देवल पूजा हो तुम ही और निरखत रहूं मेरो ओर न दूजा हो गुरु की ओर देखते देखते कुछ घटता है सत्संग की इसीलिए बड़ी चर्चा है देखते देखते घट जाता है क्यों क्योंकि देखते देखते टकटकी बंद जाती देखते देखते सुनते सुनते पास बैठे बैठे कुछ ऐसी घड़ियां आ जाती जब विचार तुम्हारे भीतर शांत हो जाते और जहां तुम्हारे भीतर विचार शांत हुए वहीं द्वार खुल जाता है आठ सिद्धि निधि है बैकुंठ निवासा हो सो मै ना कछू मेरे समर्थ दाता हो सुख संपत्ति परिवार धन सुंदर वर नारी हो सपने हूं इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो धर्मदास कहते हैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं गुरु आन तुम्हारी हो सपने हूं इच्छा ना उठे अब सपने में भी इच्छा नहीं उठती जागने की तो बात ही छोड़ दो देख लिया सब और यह बड़े मजे की बात है ख्याल में लेना जिसने देख लिया वही मुक्त होता है जिसने सब देख लिया धन देख लिया वो धन से मुक्त हो जाता है जिसने काम वासना देख ली वो काम वासना से मुक्त हो जाता है जिसने भोगा नहीं वो मुक्त नहीं होता संसार मुक्ति का उपाय है मैं फिर से दोहरा दू क्योंकि ऐसा वचन तुम्हें साथ ख्याल में ना हो संसार मोक्ष का मार्ग है संसार विधि है मुक्ति की क्योंकि जो यहां देख लो उसी से छुटकारा हो जाता है और जब तक न देखो तब तक बंधन रहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो भोगना हो भोग ही लेना नहीं तो छूटोगे नहीं अगर काम वासना मन को पकड़े है तो घबराओ मत उतर ही जाओ उसमें परमात्मा की दी हुई वासना है और परमात्मा का दिया हुआ यह संसार इसके पीछे कुछ गहन प्रयोजन उतर ही जाओ उसमें सब हिसाब किताब भूल कर और तुम एक दिन अचानक पाओगे देख लिया हो कुछ पाया नहीं हाथ राख लगी जिस दिन यह अनुभव होगा उसी दिन काम वासना से मुक्त हुए उसी दिन तुम्हारे भीतर काम समाप्त और राम की शुरुआत हो जाती फिर सपने में भी इच्छा नहीं उठती नहीं तो जो जो तुम दिन में दबाओगे रात सपने में उठेगा फ्राइड ने तो बहुत बाद में कहा कि सपना दिन में दबाई गई बातों का ही प्रतिफलन धनी धर्मदास ने तो बहुत पहले कहा सपने इच्छा ना उठे तुमने देखा नहीं जिस दिन उपवास करो उस दिन रात भोजन ही भोजन चलता राजमहल में निमंत्रण हो जाता है कर रहे हैं भोजन कर रहे हैं तुम जैनियों से पूछो पर्यूषण में क्या करते हैं दिन भर उपवास करते रात भर भोजन करते सपने में योजना बनाते कि किसी तरह ये दस दिन तो बीत ही बीत ही जाएंगे एक तो बीत गया नौ बचे दो बीत गए आठ बचे बीते जा रहे हैं दिन भर जाके मंदिर में बैठे रहते कि किसी तरह उलझे रहे पूजा पाठ में ताकि भोजन की याद ना आए मगर रात में क्या करोगे महात्मा गांधी जिंदगी भर ब्रह्मचरी की चेष्टा में लगे रहे और ब्रह्मचरी नहीं संभला नहीं सधा सुन ही सधा कारण संघर्ष जबरजस्ती पर आदमी ईमानदार थे तो झूठ नहीं कहा आखिरी उम्र तक कहा कि सपने में अभी भी काम वासना आती मगर सपने में आती तो उसका मतलब साफ है कि जागृत में दबा ली जो जगह में दबाया वो सपने में आएगा क्योंकि सपने में तुम्हारा जो दबाव था वो छूट जाता है तुम्हारा नियंत्रण खुल जाता है होश नहीं रहता उठाती बात इसलिए किसी सज्जन की अगर सज्जनता देखनी हो तो जब वो शराब पिए हो तब देखो तब असली आदमी होता है अक्सर शराब पिए आदमी असली होता है जब वो होश हास में होता तब नकली होता है उसका तुम भरोसा मत करना जब वो होश में चला जा रहा है सब टाइट टाइम बांध के हो बिल नियमबद्ध तब उसका भरोसा मत करना वो जो कह रहा है लेकिन जब शराब पी के कुछ कहे तो उसको तो नोट कर रखना गुरजेफ तो नियम से यह करता था कि जब उसके पास नए शिष्य आते तो उनको इतनी शराब पिला देता कि वो बेस होश हो जाते और अंटसंट बकने लगते वह अंटसंट असली चीज वो सब नोट करवा लेता वो कहता ये इनके भीतर दबा हुआ पड़ा है इसी से मुझे लड़ना होगा फ्राइड की पूरी मनोविश्लेषण की प्रक्रिया इतनी ही है कि तुम्हारे सपनों का पता चल जाए बस फिर सब पता चल गया अब ये बड़े मजे की बात है तुम जागृत में इतने बेईमान हो कि तुम्हारी असलियत जानने के लिए सपने में जाना पड़ता है सपना झूठा है उसमें तुम्हारी असलियत मिलती जागरण सच्चा है उसमें तुम इतने झूठे हो गए हो कि तुम्हें सीधे सीधे नहीं पकड़ा जा सकता तो वर्षों लग जाते पड़ा है मरीज फ्राइड के कोच पर और अपने सपने सुना रहा है सुनाते सुनाते कुछ सूत्र पकड़ में आने मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मामला कहां है अर्चन कहां है अब जैसे एक आदमी ऐसे तो साधु है और कहता है मुझे कोई पद इत्यादि की फिक्र नहीं लेकिन रात सपना देखता है हमेशा आकाश में उड़ने का ऊपर से ऊपर उठा जा रहा ऊपर से ऊपर उठा जा रहा अब यह सपना सिर्फ प्रतीक है दिन में दिल्ली नहीं गए रात चले उड़े राष्ट्रपति हो गए आकाश में ऊंचे उठते जा रहे हैं तुम सपने को झुटला ना सकोगे दिन में तो तुम बड़े अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा रखते हो लेकिन रात में सपने में ले भागे पड़ोसी की औरत को वो असलियत है इसलिए पत्नियां इसमें ज्यादा भरोसा रखती है रात को देखती रहती है सुनती रहती है, क्या बोल रहे हैं क्या बकर रहे ज्यादा बुदबुद आते कि पत्नी जग के बैठ जाती क्या बोल रहे है? किसका नाम ले रहे मुल्ला नीन एक दिन रात में उसकी पत्नी ने पकड़ लिया उसको कमला कमला कमला कर रहा था हिलाया कि क्या मामला है मगर आदमी होशियार चार उसने कहा कमला एक घोड़ी का नाम उस पर मैं दांव लगाने की सोच रहा हूं स्त्रियां जानती हैं कि तुम्हारे सपने में अगर तुम मुस्कुरा रहे हो तो जरूर किसी स्त्री से बात कर रहे स्त्रियां पूछती हैं कि रात मुस्कुरा क्यों रहे थे मतलब क्या क्योंकि अपनी पत्नी के साथ तो कोई मुस्कुराते ही नहीं तुम देख लो एक जोड़ा चला जा रहा है अगर वो उदास दिख रहा है कुटा पिटा देख रहा समझ लेना की पति पत्नी है अगर पुरुष प्रसन्न दिख रहा है और उछलता देख रहा है तो समझ लेना किसी और की स्त्री के साथ जा रहा है मैं एक दफा ट्रेन में सवार था मेरे कंपार्टमेंट में एक महिला को एक सज्जन बिठा गए फिर वो हर स्टेशन पे आते मैंने महिला से पूछा कि कौन है उनका मेरे पति शादी कितने दिन हुए क्योंकि महिला कोई चालीस साल की हो थी मैंने कहा कि सात साल आठ साल हो गए मैंने कहा मुझसे झूठ मत बोलो सात आठ साल के बाद ये हालत नहीं रहती हर स्टेशन पर कभी भजिया ले आए कभी रसगुल्ला ले आए कभी आइसक्रीम ले आए यह हालत पति की नहीं अगर ये तुम्हारे सात साल पुराने पति हैं तो जो एक दफे छूट के यहां से भागते तो फिर दूसरे स्टेशन पे भी मिलते कि नहीं ये भी पक्का नहीं है आखिरी उतरने वाले स्टेशन पे मिलते शायद या ना मिलते कोई कुछ नहीं कह सकता उसने कहा आप ठीक पहचान वो मेरे पति नहीं मेरे प्रेमी तब बिल्कुल ठीक है तब चल सकता है स्त्रियां जानती हैं कि अगर सपने में तुम मुस्कुरा रहे हो तो कुछ गड़बड़ चल रही है तुम किसी और स्त्री के साथ बात में लगे हो तुम्हारे सपने तुम्हारे दिन भर के दबाए हुए रोग हैं इसलिए महाज्ञानी को सपने नहीं आते आने नहीं चाहिए वो लक्षण वो समाधि का लक्षण है जब सपने नहीं आते कुछ दबाया ही नहीं है तो सपना कैसे आएगा सपना तो दबाने से आता है। जितने ज्यादा सपने उतने तुम रुग्ण चित्त हो उतने तुम बीमार हो जब सपना आते नहीं उसका अर्थ है तुम अपने जीवन को जाग के जी रहे हो कुछ दबा नहीं रहे हो धनी धर्मदास कहते हैं सपने उन इच्छा ना उठे गुरु आन तुम्हारी हो तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कि स्वर्ग जाने की इच्छा सपने में भी नहीं बैकुंठ पाने की इच्छा सपने में भी नहीं धर्मदास की बिन्ती साहब सुन लीजो हो दर्शन देह पट खोल के आपन कर लीजो हो वो कहते हैं दरवाजा खोल दो मेरे लिए गुरु मेरे लिए गुरु द्वारा हो जाओ दरवाजा खोल दो मेरे लिए पर्दा हटा लो मेरे लिए मेरी और कोई मांग नहीं है मैं सिर्फ इतना ही देखना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो क्या है और सब तरफ उसकी झलकें मिली मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर मुझे घाट मिल जाएगा दर्शन देव पट खोल के आपन कर लीजो हो बस इतनी ही इच्छा है कि अपना पट खोल दो मंदिर के द्वार खोल दो और मुझे अपने में संभालू और जितनी हसरतें पैदा हुई थी मिट गईं, एक मिट जाने की हसरत अब हमारे दिल में है बस यही भक्ति का सार सूत्र है और जितनी हसरतें पैदा हुई थी मिट गईं, एक मिट जाने की हसरत अब हमारे दिल में है मिटो मिटोगे तो हो जाओगे खो जाओ तो अपने को पालोगे और जब मिट के पाओगे तब चकित हो जाओगे कि जिसे दुर्भाग्य समझा था वह सौभाग्य था मुझे तो तुमने मिटाने की कोशिशें की थी मेरा नसीब कि मुझको तुम्हारे जुल्म फले पहले तो जब गुरु तुम्हें तोड़ेगा तो ऐसे लगेगा कि बड़ा कठोर जुल्म कर रहा है लेकिन जिस पर कर रहा है वह धन्यबागी ही मुझे तो तुमने मिटाने की कोशिश की थी मेरा नसीब की मुझको तुम्हारे जुल्म फले यह तो अंत में पता चलता है कि गुरु की करुणा थी कि वो कठोर था गुरु तुम्हारे शीश को काट ही देगा तुम्हारे अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर देगा छिन्न भिन्न कर देगा तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुमसे छीन लेगा तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे शास्त्र सब राख कर देगा तुम्हारे मन को समाप्त करना है तुम मिटो तो ही परमात्मा के लिए आने का मार्ग खुल सकता है लेकिन भक्त वही है जो जिए तो उसकी चाह करता है मरे तो उसकी चाह करता है मुस्ताक दीद वादे फना भी दूं ए सबा ले चल उड़ा के खाक मेरी कुए यार में मिट भी जाता है तो उसकी एक ही प्रार्थना होती है कि मेरी जो खाक बचे राख बचे वो मेरे प्यारे की गली में मुझे उड़ा के ले चलना मुस्ताक दीद वादे फना भी दू ए, ए सबा उससे प्यारे को देखने की आकांक्षा ऐसी है मुस्ताक के दीद वादे फना मिठ के भी दू ए सबा ए हवाओ इतनी कृपा करना ले चल उड़ा के खाक मेरी कुए आर में उस प्यारे की गली में मेरी खाक को भी उड़ाके ले चलना जब मैं मिट जाऊं जीता है भक्त तो परमात्मा के लिए मरता है तो परमात्मा के लिए जीवन उसका मृत्यु उसकी भक्ति का मार्ग सुगम है और दुर्गम भी सुगम क्योंकि प्रेम सरल स्वाभाविक घटना है और दुर्गम क्योंकि अहंकार को काटना बड़ा कठिन है इस जगत में सबसे बड़ी कठिनाई वही है मैं को कैसे गंवा दें अपने को मिटने की हसरत कैसे करें कैसे आकांक्षा करें मिटने की संसार है होने की आकांक्षा मैं हो जाऊं बड़ा हो जाऊं महत्वपूर्ण हो जाऊं प्रतिष्ठित हो जाऊं यशस्वी हो जाऊं धनी हो जाऊं संसार है होने की आकांक्षाओं का अनेक अनेक रूप जिस दिन सब होने में तुम पाते हो कुछ होता नहीं व्यर्थ पानी पर लकीरें खींचते हो खींच भी नहीं पाते कि मिट जाती उस दिन तुम कहते हो हो हो कर देख लिया और नहीं हो पाया अब ना हो के देखूं अब एक ही बात और बची कि ना हो के देखूं जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भाव उठा उसी दिन तुम परमात्मा के करीब आने शुरू हो गए धन्य भागी हैं वे जिनके भीतर मिटने का भाव मिटने की आकांक्षा पैदा हो जाती आज इतना ही